अध्याय पुना भगवाती सुरुति केती हैं हरे ही ओम मॉवा जस्च में प्रह बस्च में प्रयातिश्च था में प्रसीतिश्च में था धीतिश्च में कृतश्च में स्वरश्च में स्लोकस्च में स्रवाष्च में स्ुरुतिश्च में जोतिश्च में स्वस्च में ज� यह यज्ञ हमारे लिए अन्नदाता हो यह यज्ञ हमारे लिए ऐश्वर्यदाता हो यह यज्ञ हमारे लिए पौरुष हो यह यज्ञ हमारे लिए प्रबंध कौशल हो यह यज्ञ हमारे लिए बुद्धि हो यह यज्ञ हमारे लिए निर्णय क्षमता हो यह यज्ञ हमारे लिए करने की शक्ति हो यह यज्ञ हमारे लिए श्लोक हो यह यज्ञ हमारे लिए श्रवण क्षमता हो यह यज्ञ हमारे लिए तेजदाता हो सर्ववेदिक फलेभूत हो यह यग्या में प्राण दे, यह यग्या में अपान दे, यह यग्या में ब्यान दे, यह यग्या में मुख्य प्राण दे, यह यग्या में चिन्तन दे, यह यग्या में बाने दे, यह यग्या में ने प्र दे, यह यग्या में कान्त दे, यह यग्या में चम्दक्षता दे, � इस यज्ञ से हमारा ओज फलेभूत हो इस यज्ञ से हमारे सहस्कृता की फलीभूतता हो इस यज्ञ से हमारा आत्मबल फलीभूत हो इस यज्ञ से हमारा दैहिक बल फलीभूत हो इस यज्ञ से हमारा सुख फलीभूत हो इस यज्ञ से हमारा कवच फलीभूत हो इस यज्ञ से हमारी अस्थियों की दृढ़ता अस्थियों की दृढ़ता फलीभूत हो इस यज्ञ से हमारी संधियों की दृढ़ता फलीभूत हो इस यज्ञ से हमारे निरोगता फलेभूत हो इस यज्ञ से हमारे आयु फलेभूत हो इस यज्ञ से हमारे परिपक्वता फलेभूत हो यज्ञ हमें फलेभूत हो ज्येष्ठता हमें आधिपत्य में रहे कहीं अनीति हमारे नियंत्रण में रहे क्रोध हमसे दूर रहे दुष्टों का हम प्रतिकार कर सकें हमारी परिपक्वता में बढ़ोतरी हो हमारी गरिमा में बढ़ोतरी हो हमारी वरिष्ठता में बढ़ोतरी हो हमारा सर्वत्र कल्याण हो हमारे व्यापकता में बढ़ोतरी हो हमारे आयु में बढ़ोतरी हो हमारे बड़पन में बढ़ोतरी हो हमारे वंश में बढ़ोतरी हो हमारी उत्कृष्टता में बढ़ोतरी हो यज्ञ हमें फलेभूत हो यज्ञ फलेभूत हो सत्य की बढ़ोतरी हो श्रद्धा की बढ़ोतरी हो धन की बढ़ोतरी हो विश्व में स्थिर की बढ़ोतरी हो मनोविनोद की बढ़ोतरी हो हृदय स्तर की बढ़ोतरी हो संतान की बढ़ोतरी हो सूक्तों में स्तर की बढ़ोतरी हो यज्ञ सर्वविद फलेभूत हो यज्ञ से हमारे ऋत की बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे अमृत को बढ़ोतरी मिले यज्ञ से हमारे यक्षमा में कमी हो यज्ञ से हमारे आरोग्य में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे जीने की क्षमता में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे आयु प्राणों की बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे सतप्रों का अभाव हो यज्ञ से हमारे अभय में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे सुख में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे शयन में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे संध्या कर्म में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे सुदिन में बढ़ोतरी हो यज्ञ हमें सर्वविध फलीभूत हो यज्ञ से हम धारक हो जाएं धैर्य की क्षमता बढ़े यज्ञ से हमें संसार की सारी महानता प्राप्त हो यज्ञ से हमें संपूर्ण सामर्थ्य प्राप्त हो यज्ञ से हमें ज्ञान प्राप्त हो यज्ञ से उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी हो यज्ञ से कृषि के साधनों में हमारी बढ़ोतरी हो यज्ञ से कष्टों में हमें कमी की प्राप्ति हो यज्ञ सर्वविध फलीभूत हो यज्ञ से सब सुखों में बढ़ोतरी हो यज्ञ से सब आनंद में बढ़ोतरी हो यज्ञ से सब प्रकार के आमोद प्रमोद में बढ़ोतरी हो यज्ञ से सब अनुकूल कामनाओं में बढ़ोतरी हो यज्ञ से सब सौमनास्य कामनाओं में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से सब सौभाग्य में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से सब वैभव में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से सब भद्रुता में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से सब श्रेए में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से सब वास सुख से बड़ोत्तरी हो यज्ञ से सब यश में बड़ोत्तरी हो यज्ञ हमें सर्वविध फलीभूत हो यज्ञ हमें फलीभूत हो यज्ञ से अन्न की प्राप्ति हो यज्ञ से अच्छी वाणी की प्राप्ति हो यज्ञ से पेय की प्राप्ति हो यज्ञ से रस की प्राप्ति हो यज्ञ से घी की प्राप्ति हो यज्ञ से मधु की प्राप्ति हो हम संबंधियों के साथ भोजन करें हम संबंधियों के साथ पिएं वर्षा हमारी कृषि को फलेभूत करे वर्षा हमारी कृषि को बड़ोत्री करे हम सत्रों का भेदन करें यज्ञ हमें सर्वविध फलेभूत हो यज्ञ से हमारे धन में बड़ोत्री हो यज्ञ से हमारी संपत्ति में बड़ोत्री हो हम धन से पुष्ट हो हम वैभव से पुष्ट हो हम प्रभु से पुष्ट हो हम, हम पूर्ण से पुष्ट हो हम पूर्णतर से पुष्ट हो हमारे यहां पशुओं के खाद्य में बढ़ोतरी हो हमारे यहां अक्षय अन्न में बढ़ोतरी हो हमारी भूख में भी बढ़ोतरी हो यज्ञ हमारे लिए सर्वविध फलीभूत हो यज्ञ से हमारे धन में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे संतत में बढ़ोतरी हो हम धर्म से पुष्ट हो हम वैभव से पुष्ट हो हम प्रभु से पुष्ट हो हम पूर्ण से पुष्ट हो हम पूर्णतर से पुष्ट हो हम हमारे यहां पशुओं के खाद्य में बढ़ोतरी हो हमारे यहां अक्षय अन्न की में बढ़ोतरी हो हमारी भूख में भी बढ़ोतरी हो यह यज्ञ हमारे लिए सर्वभूत फलीभूत हो यज्ञ से हमारे वित्त को बढ़ोतरी मिले यज्ञ से हमारे ज्ञान को बढ़ोतरी मिले यज्ञ से हमारे अतीत को बढ़ोतरी मिले यज्ञ से हमारे भविष्य को बढ़ोतरी मिले यज्ञ से हमारे अच्छे धन की बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे सुपथ की बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे पतम के रोड़े समाप्त हो जाएं यज्ञ से हमारे अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी हो यज्ञ से सामर्थ्य सेवान बढ़कर हम धन वैभव को प्राप्त करें सत्य की बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे बुद्धि में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे सद्बुद्धि में बढ़ोतरी हो यज्ञ हमारे लिए सर्वविधि फलेभूत हो यज्ञ से हमारे धन में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे जो में बढ़ोतरी हो यज्ञ से हमारे अर्हन में बड़ौतरी हो उड़द में बड़ौतरी हो तिलो में बड़ौतरी हो मूंग में बड़ौतरी हो अन्य रसायन पदार्थों में हमारी बड़ौतरी हो यज्ञ कर्म के खनिजों में बड़ौतरी हो यज्ञ कर्म में मिट्टी से बड़ौतरी हो यज्ञ कर्म में बड़े पहाड़ों से बड़ौतरी हो यज्ञ कर्म से पर्वतों में बड़ोत्तरी हो यज्ञ कर्म से रेत में बड़ोत्तरी हो यज्ञ कर्म से वनस्पतियों में बड़ोत्तरी हो यज्ञ कर्म से सोने में बड़ोत्तरी हो यज्ञ कर्म से लौह में बड़ोत्तरी हो यज्ञ कर्म से कास में बड़ोत्तरी हो यज्ञ कर्म से शीष्ठ में बड़ोत्तरी हो यज्ञ कर्म से हिरण में बड़ोत्तरी हो यज्ञ कर्म सर्व विधि हमारे लिए फलीभूत हो इस यज्ञ से अग्नि हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से जल हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस से नन्हे पौधे हमारे अनुकूल होने इस यज्ञ से औषधियां हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से कष्ट से पहचानने हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस से आसानी से पचने वाली औषधियां हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से ग्राम में इस यज्ञ से विपिर में पासो हमारे अनुकूल होने की कृपा करें इस यज्ञ से वित्त में बढ़ोतरी हो इस यज्ञ से संपत्ति में बढ़ोतरी हो इस यज्ञ से अतीत की बढ़ोतरी हो इस यज्ञ से भविष्य की बढ़ोतरी हो हम सर्व विधि फलेभूत हों यज्ञ से देवगण हमें धन प्रदान करें यज्ञ से देवगण हमें संतति प्रदान करें यज्ञ से देवगण हमें कर्म सामर्थ्य प्रदान करें यज्ञ से देवगण हमें शक्ति प्रदान करें यज्ञ से देवगण हमें अर्थ प्रदान करें यज्ञ से देवगण हमें इष्ट साधन प्रदान करें यज्ञ से देवगण हमें गति प्रदान करें यह यज्ञ सर्वविध हमारे लिए फलीभूत हो सर्वविध हमारे लिए फलीभूत हो यज्ञ से अग्नि की अनुकम्पा में बड़ोत्री हो यज्ञ से इंद्रदेव की अनुकम्पा में बड़ोत्री हो यज्ञ से सोम और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बड़ोत्री हो यज्ञ से सविता देव और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बड़ोत्री हो यज्ञ से सराष्ट्रि देवी और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से पोखादेव और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से बृहस्पति देव और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बड़ोत्तरी हो यज्ञ हमारे लिए सर्वविधि फलीभूत हो यज्ञ से मित्रदेव और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से वरुण देव और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से धाता देव और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बड़ोत्तरी हो यज्ञ से त्वष्टा और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बढोत्तरी हो यज्ञ से मरुद और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बढोत्तरी हो यज्ञ से विश्वदेव और इंद्रदेव की अनुकम्पा में बढोत्तरी हो यह यज्ञ हमारे लिए सर्वविध फलेभूत हो इसी यज्ञ से हमारे लिए पृथ्वीदेव इंद्रदेव की अनुकम्पा में बढोत्तरी हो इस यज्ञ से हमारे लिए अंतरिक्षदेव इंद्रदेव की अनुकम्पा में बढोत्तरी हो इस यज्ञ से हमारे लिए स्वर्ग लोक के देवों की अनुकंपा में बड़ोत्री हो इस यज्ञ से हमारे लिए इष्ट देव इंद्र की अनुकंपा में बड़ोत्री हो इस यज्ञ से हमारे लिए नक्षत्र देव इंद्र की अनुकंपा में बड़ोत्री हो इस यज्ञ से हमारे लिए दिशा देव इंद्र की अनुकंपा में बड़ोत्री हो यह यज्ञ सर्वविध हमारे लिए फलेभूत हो इस यज्ञ से अंशग्रह हमारे अधिपति होने की कृपा करें इस यज्ञ से रसमि ग्रह अधिपति होने की कृपा करें इस यज्ञ से अधाव्य अधिपति होने की कृपा करें इस यज्ञ से उपांशु ग्रह अधिपति होने की कृपा करें इस यज्ञ से अंतर्यामी अधिपति होने की कृपा करें इस यज्ञ से इंद्रदेव और वायु अधिपति होने की कृपा करें इस यज्ञ से मित्रदेव और वरुणदेव अधिपति होने की कृपा करें जैसे यज्ञ से आशुणि ग्रह अधिपति होने की कृपा करें इस यज्ञ से प्रस्थितबान ग्रह अधिपति होने की कृपा करें इस यग्य से शुक्र ग्रह अधिपति होने की कृपा करें, इस यग्य से मन्थी ग्रह अधिपति होने की कृपा करें, यह यग्य हमारे ले सर्वविद फले भूत हो।